देशों का उलट फेर तो होता ही रहता है, किसी प्रमाण में स्थिरता नहीं रहती, कोई गर्भ में ही मर जाता है, तो कोई नौजवान होकर, कोई मध्य जवानी में, तो कोई बुढ़ापा में, इस प्रकार लोग कलयुग में अकाल में ही काल के शिकार बन जाते हैं। उस समय लोगों का तेज और बल घट जाता है, उनमें पाप, क्रोध और धर्� और लोभी हो जाते हैं ब्राह्मणों के अनिष्ट चिंतन अल्प अध्ययन दुराचार और शास्त्र ज्यान हीनता रूप कर्म दोषों से प्रजाओं को सदा भय बना रहता है कलयुग में जीवों में हिंसा अभिमान ईर्ष्या क्रोध असूया असहिष्णुता अधीरता लोभ मोह और संचोभ आदि दुर्गुण सर्वथा अधिक मात्रा में बढ़ जाते कलयुग के आने पर ब्राह्मण न तो वेदों का अध्ययन करते हैं और न यज्ञानुष्ठान ही करते हैं छत्री भी वैश्यों के साथ कर्म भस्त होकर विनष्ट हो जाते हैं कलयुग में शूद्र मंत्रों के ज्ञाता हो जाते हैं और उनका शयन आसन एवं भोजन के समय ब्राह्मणों के साथ संपर्क होता है शूद्र ही अधिकतर राजा होते ह पाखंड का प्रचार बढ़ जाता है। शुद्र लोग गेरुआ वस्त धारण कर हाथ में नारियल का कपाल लेकर काज खोले हुए सन्यासी के वेश में घूमते रहते हैं। कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं तो कुछ लोग धर्म को दोषित करते हैं। कुछ लोगों के आचार-विचार दिव्य होते हैं तो कुछ लोग जीविको के लिए साधु क उस समय शूद्र लोग धर्म और अर्थ के ज्ञाता बनकर वेदों का अध्ययन करते हैं में उत्पन्न मृतपति गण अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं उस समय लोग स्त्री बालक और गौ की हत्या कर, परस्पर एक दूसरे को मारकर तथा अपहरण कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं कलयुग में कष्ट का बहुल्य हो जाता है प्राणियों की आयु थोड़ी हो जाती है देशों में उथल-पुथल होता रहता है व्याधि का प्रकोप बढ़ जाता है अधर्म की ओर लोगों के विशेष रुचि हो जाती है सभी के आचार विचार तामसिक हो जाते हैं प्रजाओं में भूण हत्या की प्रवृत्ति हो जाती है इसी कारण कलयुग में आयु बल और रूप की क्षीणता हो जाती है दुखों से संतप्त हुए लोगों की परमायु सौ वर्ष की होती है कलयुग में संपूर्ण वेद विद्यमान रहते हुए भी नहीं के बराबर हो जाते हैं तथा धर्म के एकमात्र कारण यज्ञों का विनाश हो जाता है यह तो कलयुग की दशा बतलाई गई अब उसकी संध्या और संध्यानश का वर्णन सुनिए प्रत्येक युग में तीन तीन चरण विति� धर्म का हराश हो जाता है, उनकी संध्याओं में युग का स्वभाव चतुर्थांश मात्र रह जाता है। उसी प्रकार संध्यांसों में संध्या का स्वभाव भी चतुर्थांश ही शेष रहता है। इस प्रकार स्वयंभू मन्वंतर में कलयुग के अंतिम समय में प्राप्त हुए संध्यांस काल में उन अधर्मियों का शासन करने के लिए भिगु बंश में चंद वह अस्त्रधारी नरेश, हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई सेना के साथ 30 वर्षों तक पृथ्वी पर भ्रमण करता है। उस समय उसके साथ आयुधधारी सैकड़ों हजारों ब्राह्मण भी रहते हैं। वह सामर्थ्यशाली वीर सभी मलक्षों का विनाश कर देता है तथा शूद्रयोन में उत्पन्न हुए राजाओं का सर्वथा संघार करके संपू वह सर्वत्र घूम घूम कर सभी धर्महीनों का वध कर देता है, शूद्रों का विनाश करने वाला वह महाबली राजा उत्तर दिशा के निवासी मध्य देशीय पर्वतीय पौरस्त पाशात्त बिंधाचल के ऊपर तथा तलहतियों में स्थित दक्षिणात्य सिंहलों सहित द्रमड़ गांधार पारद पल्लव यवन शक तुषार बरबर श्वेत हलीक दर्द खस लंपक आंध्रक तथा चोर जातियों का संहार कर अपना शासन चक्र प्रवृत्त करता है वह समस्त अधार्मिक प्राणियों को खदेड़ कर इस पृथ्वी पर विचरण करता हुआ सुशोभित होता है पराक्रमी प्रमति पूर्व जन्म में विष्णु था और इस जन्म में महाराज मन के वंश में भूतल पर उत्पन्न हुआ था पहले कलयुग में वह वीर चंद्रमा का पुत्र था। 32 वर्ष की आयु होने पर उसने 20 वर्षों तक भूतल पर सर्वत्र घूम घूम कर सभी धर्महीन मानवों एवं अन्य प्राणियों का संघार कर डाला। उसने आकस्मिक काल के वशीभूत हो बिना किसी निमित्त के क्रूर कर्म द्वारा उस पृथ्वी को बीज मात्र अवशेष कर दिया। तत्पश्� जो विशाल सेना थी, वह सहसा गंगा और यमुना के मध्यभाग में स्थित हो गई और समाधि द्वारा सिद्ध को प्राप्त हो गई। इस प्रकार युग के अंत में संध्यांशकाल के प्राप्त होने पर भी अधार्मिक राजाओं का विनाश होता है। उन क्रूर कर्मियों के नष्ट हो जाने पर भूतल पर कहीं कहीं थोड़ी बहुत प्रजाएं अवशिष्ट रह � उनमें लोभ की माता अधिक होती है। वे लोग युद्ध के युद्ध एकत्र होकर परस्पर एक दूसरे की वस्तु लूट खसोट लेते हैं तथा उन्हें मार भी डालते हैं। उस विनाशकारी संध्यांस के उपस्थित होने पर अराजकता फैल जाती है। उस समय सारी प्रजा में परस्पर भय बना रहता है। लोग व्याकुल होकर देवताओं और ग्रिहों को छोड़कर उनसे मुख मोड लेते हैं। सभी को अपने-अपने प्राणों की रक्षा की चिंता रहती है। क्रूरता का बोलबाला होने के कारण लोग अत्यंत दुखी रहते हैं। श्रावत एवं स्मार्त धर्म नष्ट हो जाता है। सभी लोग काम और क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। वे मर्यादा, आनंद, स्नेह और लज्जा से रहि� धर्म के नष्ट हो जाने पर वे भी विनष्ट हो जाते हैं उनका कद छोटा हो जाता है और उनकी आयु 25 वर्ष की हो जाती है विषाद से व्याकुल हुए लोग अपनी पत्नी और पुत्रों को भी छोड़ देते हैं वे अकाल से पीड़ित होने के कारण जीविका के साधनों का परित्याग कर कष्ट झेलते रहते हैं तथा अपने जनपदों को छोड़कर निकटवर्ती देशों की शरण लेते हैं। कुछ लोग भागकर नदियों, समुद्र तटवर्ती भागों तथा पर्वतों का आश्रय ग्रहण करते हैं। वल्कल और काला अंबरगचर में ही उनका परिधान होता है। वे क्रियाहीन और परिग्रह रहित हो जाते हैं। तथा बरनास्त्रम धर्म से भ्रष्ट होकर घोर शंकर ध उस समय स्वल्प मात्रा में बची हुई प्रजा इस प्रकार कष्ट झेलती है, छुड़ा से पीडित जीव दुख के कारण अपने जीवन से उब जाते हैं, किंतु चक्र की तरह घूमते हुए पुनः उन्हीं देशों का आशय ग्रहण करते हैं, तदनंतर वे सारी प्रजाएँ मानसाहारी हो जाती हैं, उनमें भक्षा भक्ष का विचार विलुप्त हो � तथा अन्यान्य सभी वनचारी जीवों को खाने लगती हैं, जो प्रजाएं नदियों और समुद्रों के तट पर निवास करती हैं, वे भी भोजन के लिए सर्वत्र मछलियों को पकड़ती हैं। इस प्रकार अभक्ष भोजन के दोष के कारण सारी प्रजा एक वर्ण की हो जाती है, अर्थात् वर्णधर्म नष्ट हो जाता है, जैसे पहले कृतियुग में � कलियुग के अंत में सारी प्रजाएं शूद्र वर्ण की हो जाती हैं इस प्रकार उन प्रजाओं के पूरे 100 दिव्य वर्ष तथा मानव गणना के अनुसार 36000 वर्ष व्यतीत होते हैं इतने लंबे समय में ক্ষুধা से पीड़ित वे सभी लोग सर्वत्र पशुओं पक्षियों और मछलियों को मारकर खा डालते हैं इस प्रकार जब संध्यांश के प्रवृत्त होने पर सारे मछली पक्षी और पशु मार कर निशेष कर दिए जाते हैं तब पुनः लोग कंद मूल खोदकर खाने लगते हैं उस समय वे सभी गृह रहित होकर फल मूल पर ही जीवन निर्वाह करते हैं वलकल ही उनका वस्त्र होता है वे सर्वत्र भूमि पर ही शयन करते हैं उनके परिग्रह स्त्री अर्थ शुद्धि और सोचाचार आज सब नष्ट हो जाते हैं इस प्रकार उस समय थोड़ी सी बची हुई प्रजाएं नष्ट हो जाती हैं उनमें जो भी थोड़ी शेष रह जाती हैं उनकी आहार शुद्ध के कारण वृद्धि होती है